बृहदारण्यों भाष्यार्थ अध्याय अध्या ब्रह्मचार ब्रह्म ने क्या जाना इसका उत्तर और उस प्रकार जानने का फल यदि किमपि कि तब्रह्मा किमुत ब्रह्मवेदत तत अभवदिति तत्सव चोदिते चोदि सर्वोषागत प्रतिवचनम आह यदि वह ब्रह्म कुछ जानकर ही सर्व हुआ हो तो हम पूछते हैं उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हुआ ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति जिसमें किसी भी प्रकार के दोष की गंध नहीं है ऐसा उत्तर देती है ब्रह्मवाहित मग्र आसी तदात्मान एवावेत अहम ब्रह्मा तस्मात् अभवत् तद्यो तस्त अभव्यो देवा प्रत्यबु्यत सद्भवीण तथा मनुष्याण तद्यन श्रीवामदेव प्रतिपेदेहमुरभव सूर्यच्चे तदिदम अप्ये अप्येतरहि या ये वेदा हम ब्रह्मास्मी स भवति तस् न वेद से नुद्धिया ईशते आत्मा गम सब अथ योनिया देवता उपास्ते न्योसा हमस्मिति नासा स यथा यथ पंस यथा यहाँ ब्रह्मण बहुव पशु मनुष्य भुंजूरव एक भुनकते कस्वी जमा प्रियति किसु तस्मादेशा तिय जगे तमनुष्या विद्यु पहले जब ब्रह्म ही था उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ अतः वह सर्व हो गया उसे देवों में से जिस जिसने जाना वही तद्रूप हो गया इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया इसे आत्मा रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना मैं मनु हुआ और सूर्य भी उस इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वह यह सर्व हो जाता है उसके पराभव में देवता भी समर्थ नहीं होते क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है और जो अन्य देवता की यह अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है इसलिए देवताओं का यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य तत्व को जाने ब्रह्मा परम सर्वभाव साध्योपत्ते नहीं पर ब्रह्मण सर्वभापत्तिर्विज्ञान साध्या विज्ञान साध्यावापत्तिमा तस्मा अभवत् तस्मात् ब्रह्म वा इदमग्र आसी द्वितीय परम ब्रह्मेह भवि अर्हति यहाँ ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म समझना चाहिए क्योंकि उसी का सर्व रूप होना विज्ञान साध्य है हो सकता है परब्रह्म का सर्वभाव को प्राप्त होना विज्ञान साध्य नहीं है और इसी से वह सर्व रूप हो गया इस वाक्य से श्रुति सर्वभाव प्राप्ति को विज्ञान साध्य बदलाती है अतः ब्रह्म वा यदमग्र आसी इस वाक्य में ब्रह्म पद अपर ब्रह्म का वाचक होना चाहिए मनुष्या तद्भावी ब्राह्मण सैन सर्विष्यो मनुष्या मथ्यन्ते मंते ही प्रकृताः प्रकृता ताभ्युद निश्रिय साधने विशेषतो तो न पर ब्रह्मणो न सहितया अवैतवा पर ब्रह्म भोज्याद कर्मसहतया सर्व भावसपन्नो भोज्यादृतकम कर्मबंधन पर ब्रह्मी ब्रह्म विद्या हेतुये दुष्ट लोके भाविनी वृत्तिमाश्रि शब्द यथा पचति इति प्रयोग यहादनम पचती परिव्राजकूतभयदक्षिणाम इत्यादि अथेहेति केचित् ब्रह्म ब्रह्म भावी पुषो इति व्याचक्षते अथवा यहाँ मनुष्य का अधिकरण होने से ब्रह्म शब्द से ब्रह्मता को प्राप्त होने वाला ब्राह्मण समझा जा सकता है सर्व भविष्यंतों मनुष्या मन्यन्ते इस वाक्य से जहाँ मनुष्यों का प्रसंग है क्योंकि उन्हीं का अभ्युदय और निशेयस के साधन में विशेष रूप से अधिकार है ऐसा ऊपर कहा गया है परब्रह्म या अपरब्रह्म प्रजापति का नहीं अतः कर्म सहित रूप अपर ब्रह्म विद्या के द्वारा अपर ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ संबंधी भोगों से विरक्त एवं सब प्रकार के कर्म फल प्राप्त होने के कारण जिसका काम और कर्म रूप बंधन नष्ट हो गया है वह परब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला पुरुष ब्रह्म विद्या के कारण ब्रह्म इस शब्द से कहा गया है लोक में भी भावनी वृत्ति को आश्रित करके शब्द का प्रयोग होता देखा गया है जैसे भात पकता है इस वाक्य में तथा शास्त्र में भी संन्यासी समस्त भूतों को अभय रूप दक्षिणा देकर सन्यास करे इत्यादि वाक्य में ऐसा ही प्रयोग है उसी प्रकार जहाँ भी ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला ब्राह्मण ही ब्रह्म है ऐसी व्याख्या कुछ लोग करते हैं तन पत्तेह है अनित्यत्व दोषात नहि सोचती लोके परमा जो निमित्त वस्थाभारम अपद्यते नित्येती तथा ब्रह्म विज्ञान निमित्तकृता चेसर्वभापत्ति चेती विरुद्ध अन्य कर्मफल तुल्यते दोषः किंतु ऐसी बात नहीं है क्योंकि इससे सर्वभाव प्राप्ति को अनित्यत्व का दोष प्राप्त होगा लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वास्तव में किसी निमित्तवश भावांतर को प्राप्त होती हो और नित्य भी हो इसी प्रकार यदि सर्वभाव की प्राप्त भी ब्रह्म ज्ञान रूप निमित्त से होने वाली हो तो वह नित्य भी है ऐसा कहना विरुद्ध होगा और यदि इसे अनित्य माना जाए तो वह भी कर्म फल के ही समान हुई उसमें कोई विशेषता न रही यह दोष बतलाया जा चुका है अविद्या अविद्याता सर्वभावापत्तिं ब्रह्मभावी सर्वनिवृत्ति चेतवापत्ति ब्रह्म विद्या फल मे नित्यमेव व्यर्थ परमार्थतः अविद्यात् सर्व जंतु ब्रह्मपरम अविदया तद्रह्माध्या यहां कायां रजत व्योम मलवत्यादि तथेह ब्रह्मण्य ध्यात अविदया अब्रम्हमस ब्रह्म विद्यावर्त मदा युक्त यहांत आसीत पर ब्रह्म ब्रह्मशब्द से मुख्याभूत ब्रह्म इदमग्र आसी उच्चते इति क्य उच्यते वक् वक्त वेदस्य न नियम कल्पना युक्ता ब्रह्म शब्दार्थ ब्रह्मशब्द विपरी ब्रह्मभाषो ब्रह्मतुच्यतुताश्रुतक अन्याय महत्रे प्रयोजना सती यदि तुम अविद्याकृत असर्वत्व की निवृत्ति को ही ब्रह्म विद्या का सर्वभाव प्राप्ति रूप फल मानते हो तो ब्रह्म शब्द के अर्थ में ब्रह्म होने वाले पुरुष की कल्पना करना व्यर्थ है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने से पूर्व भी सब जीव रूप ही होने के कारण सदा ही परमार्थतः सर्वभाव को प्राप्त है अब्रह्मत्व और असर्वत्व तो अविद्या से ही आरोपित है जैसे सुक्ति में चांदी और आकाश में तलमालिन्यादि आरोपित है उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म में अविद्या से आरोपित अब्रह्मत्व और असर्वत्व की ब्रह्म विद्या से निवृत्ति हो जाती है ऐसा यदि तुम मानते हो तब यही कहना उचित है कि जो परमार्थतः ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थभूत पर ब्रह्म है वही ब्रह्म वा यदमग्र आसीत इस वाक्य में कहा गया है क्योंकि वेद यथार्थवादी है अतः ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द के अर्थ से विपरीत ब्रह्म होने वाला पुरुष कहा गया है ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है क्योंकि जब तक कोई दूसरा बहुत बड़ा प्रयोजन न हो श्रुत अर्थ को छोड़ना और अश्रुत की कल्पना करना अन्याय है अविद्या अविद्यात व्यतिरेकेण आब्रह्मत्व असर्वत्व च एवेति चेन्न तस्य ब्रह्म नहि विद्यापोहा नि क्विस्वस्तुध प्रोढ़ी दृष्टि कर्तीवा ब्रह्म विद्या अविद्या यास्तु निवर्तिका तथे अविद्यास्तर्ति ब्रह्मत्व तथेहाप्य ब्रह्मा विद्या कृतम निवर्तता ब्रह्म विद्या नतु ना नारि वस्तु कर्त निवर्त वार्हती ब्रह्म विद्या तस्मा व्यर्थ व्युत कल्पना यदि कहो कि अविद्यात नहीं वस्तुतः अब्रह्मत्व और असर्वत्व है ही तो ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि उसकी ब्रह्मविद्या द्वारा निवृत्ति होनी असंभव होगी ब्रह्मविद्या विद्या साक्षात रूप से किसी वस्तु के धर्मों का लोप या प्रादुर्भाव करने वाली कभी नहीं देखी गई किंतु वह अविद्या की सर्वत्र ही निवृत्ति करने वाली देखी जाती है इसी प्रकार जहाँ भी तो अविद्यात अब्रह्मत्व और असर्वत्व है उसकी ही ब्रह्म विद्या से निवृत्ति होनी चाहिए ब्रह्म विद्या परमार्थिक वस्तु को पैदा करने या निवृत्त करने में तो समर्थ है नहीं इसलिए श्रुत अर्थ को छोड़ना और अश्रुत की कल्पना करना बेहतरी है ब्रह्मण्य विद्यानुपत्ति नीति चेत पूर्वपक्ष कि ब्रह्म में अविद्या होना ही असंगत है न ब्रह्मणि विद्या विधा नी सूक्तिजताध्यापू सति सूर्तिप्यक्षुर्गोचरा गोचरापनाया न रजत सदेद ब्रह्मेदम सर्व आत्मै वेदम सर्व नेदम द्वैतमत ब्रह्म ये ब्रह्मणेक विज्ञानम न विधातव्य ब्रह्मण्य विद्याध्यापणायासत्यम सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि ब्रह्म विद्या का विधान किया गया है यदि सुक्ति में चांदी का अध्यारोपण न हो तो उसके नेतेंद्र के विषय होने पर यह सुक्ति है चांदी नहीं है इस प्रकार उसके सुक्तित्व का ज्ञान नहीं कराया जाता इसी प्रकार यदि ब्रह्म में अविद्या का आरोप न होता तो यह सब सत ही है यह सब ब्रह्म में ही है यह सब आत्मा ही है यह अब्रह्म रूप द्वैत नहीं है इस प्रकार ब्रह्म में एकत्व ज्ञान का विधान नहीं किया जा सकता न भ्रूम सुक्ति ब्रह्मण तदर्माध्या किम तरी न ब्रह्म स्वात्म तदर्माध्यारोप निमित्त अविद्या करती चेते पूर्व हम यह नहीं कहते कि शुक्ति में रजत के समान ब्रह्म में अब्रह्म के धर्मों का आरोप नहीं है तो फिर क्या कहते हैं हमारा कथन तो यह है ब्रह्म अपने में अब्रह्म धर्मों के आरोप का निमित्त और अविद्या करने वाला नहीं है भव् च ब्रह्मा, किंतु नैवा ब्रह्मा विद्या करता कर्ता केतनों भ्राइते न्योदस्ति विज्ञाता विज्ञात्री न्यदत्जात्री तत्वसी आत्मा एव्वाभेत अहम ब्रह्मास्मे अलो सबल्योहमस्मी न वेदा इत्यादि श्रुतिभ्य स्मृतिभ्य समं सर्वेषु भूतेषु अहमात्मा गुड़ाके सुनी चपाक च यस्तु सर्वाणी भूतानी इदिभ्यस्र्वाणी मंत्र मंत्रवर्णा सिद्धांति यह हो सकता है कि ब्रह्म अविद्या का कर्ता और भ्रांत नहीं है किंतु अविद्या का कर्ता कोई अन्य अब्रह्म भ्रांत चेतन है ऐसा भी नहीं माना जाता जैसा कि इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है इससे भिन्न कोई जानने वाला नहीं है यह तू है अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ यह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता इत्यादि श्रुतियों से जो समस्त भूतों में मुझे सम्भाव से स्थित देखता है हे गुडाकेश मैं आत्मा हूँ कुत्ते और चाण्डाल में जो समस्त भूतों को अपने ही में देखता है इत्यादि स्मृतियों से और जिस अवस्था में सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं इस मंत्र वर्ण से भी सिद्ध होता है नणवें इति पूर्वपक्ष किंतु इस प्रकार तो शास्त्रोपदेश की व्यर्थता प्राप्त होती है बाढ़ में वगत्य तत्व नर्थक्यम सिद्धांति हाँ ऐसा ही है तत्वज्ञान होने पर तो उसकी व्यर्थता होगी ही अवगमनाथक्यम अपीति चेत पूर्वपक्ष कि इससे तो ज्ञान की भी व्यर्थता सिद्ध होती है न अगमृत्ते दृष्टवाद सिद्धांति नहीं क्योंकि उससे अज्ञान की निवृत्ति होती देखी जाती है तन निवृत्तेरप्युनोपत्तिकत्व चेत पूर्वपक्ष ब्रह्म का एकत्व तो मानने पर तो उसकी निवृत्ति भी संगत नहीं है ऐसा कहें तो न दृष्टविरोधा दृश्यते विज्ञाना देवा देश्य नव महानम नवगमनिवृत्ति दृश्यमन अभी अनुपत्पन्नि ब्रूतो दृष्टविरोध सैद न चृष्टविरोधी केनचिद्यभ्युपगम्य न दृष्टत्वादेव दृष्टवादर्शनातिरि चेतराप्य सव युक्ति सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि इससे दृष्ट विरोध आता है एकत्व तो ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती देखी जाती है दिखलाई देने पर भी वह अनुपन्न ही है ऐसा कहने पर तो दृष्ट विरोध ही होगा और दृष्ट विरोध को कोई भी स्वीकार नहीं करता कोई भी विषय दिखाई देने पर वह दृष्ट दृष्टिगोचर अनुभूत होने के कारण ही अनुपन्न नहीं हो सकता यदि कहो कि दर्शन अनुभव की भी अनुपत्ति हो सकती है तो उसमें भी यही युक्ति है पुण्यम वै पुण्य कर्मणा भवति तम विद्या कर्मणी समन्वयरभ्य मन्ता बुद्धा कर्ता पुरुषः विलक्षणो संसार्य परः मंता बोधाकर्ता नेति मादीश्रुतिस्मृति न्याय्यलक्षण्य संसार्यवगम्यलक्षण परस नेतिशनायाद यमहत पाप्मा विजरो मृत्यु प्रशासने इत्यादि अक्षर से प्रशास तर्कशास्त्रे सृतिभ्य संसार विलक्षण ईश्वर उपपत्तितः साध्यते संसार दुख प्रवित्ति दुखपनयाथीवृतिदर्शनाफुटरात्म संसारिणव्यते अक्यनादर न मे पाथस्तुति स्मृतिभ्य पुरुपक्ष पुण्य कर्म के द्वारा पुरुष पुण्यात्मा होता है पुरुष की उपासना और कर्म उसका परलोक में अनुसरण करते हैं मनन करने वाला ज्ञाता कर्ता और विज्ञानात्मा पुरुष है इत्यादि श्रुति स्मृति और न्याय से संसारी जीव परमात्मा से भिन्न ज्ञात होता है तथा उसके विलक्षण परमात्मा वह यह कार्य नहीं है कारण नहीं है क्षुधादि का उल्लंघन किए हुए हैं जो आत्मा निष्पाप जराशून्य और मृत्युहीन है निश्चय इस अक्षर के प्रकृष्ट शासन में इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कणाद और गौतमादि के तर्क शास्त्रों में भी युक्त से संसारी जीव से पृथक ईश्वर सिद्ध किया जाता है संसार दुख की निवृत्ति के प्रयोजन से जीव की प्रवृत्ति देखी जाने के कारण ईश्वर से जीव का अन्यत्व स्पष्टता ज्ञात होता है जैसा कि आत्मा वाकहित और संभ्रम शून्य है इस श्रुति से और हे पार्थ मेरा कोई कर्तव्य नहीं है इस स्मृति से सिद्ध होता है सोन्वेष्टभ्य स विजिज्ञासीव्य तम विदि न लिप्यते ब्रह्म विदाति पर एक दक्षर घाग तमेव धीरो विजा प्रणवो धनु सरोत्मा ब्रह्मतल उच्यते इत्यादि कर्म करती निर्देशाच इसके सिवा यह अन्वेषण करने योग्य और विशेष रूप से जिज्ञासा करने योग्य है उसे जान कर लिप्त नहीं होता ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इसे एक रूप से ही देखना चाहिए हे गार्गी जो कोई इस अक्षर को न जानकर बुद्धिमान पुरुष उसे ही जानकर प्रणव धनुष है आत्मा मन प्राण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर का कर्तृत्व और कर्मत्व बतलाए जाने से भी उनमें भेद सिद्ध होता है मुक्षों गतिर्माग विशेष देशोपदेशात असति भेदे कस्य कुतो गति तद्भावेच दक्षिणोत्तर मार्ग विशेषानुपत्ति गंतव्य देशानुपत्ति भिन्ना से तो मनः सर्वेत उपपन्नम तथा मोक्ष के लिए देवज्ञादिगति और अर्चिरादि मार्ग विशेष का उपदेश होने के कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है यदि भेद न हो तो किसका कहाँ से गमन होगा और गति का अभाव माना जाए तो दक्षिणायन, उत्तरायण संजक मार्ग विशेषों की तथा गंतव्य देश की उपपत्ति नहीं हो सकती परमात्मा से भिन्न आत्मा के लिए तो यह सभी उपपन्न हो सकता है कर्म ज्ञान कर्मज्ञान साधनोपदेशा चिन्नशे ब्रह्मण संसारी सैत युक्त प्रत्यभ्युदयन सं, संसाधन कर्मज्ञान्यों उपदेशों ने स्वर स्याप्त कामत कामत्वात् तस्माद् युक्त ब्रह्मेति ब्रह्मभावी पुरुष उच्चत इति चेत कर्म और ज्ञान रूप साधनों का उपदेश होने के कारण भी उनका भेद है यदि संसारी जीव ब्रह्म से भिन्न होगा तभी उसके लिए भोग और मोक्ष के साधन साधनभूत कर्म और ज्ञान का उपदेश हो सकेगा ईश्वर को इनका उपदेश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो आपत काम है अतः यही ठीक है कि ब्रह्म ब्रह्मशब्द से भविष्य में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने वाला पुरुष ही कहा गया है ऐसा माने तो न ब्रह्मोपदेशनक्य प्रसंगात संसारी चेद ब्रह्म भाव्य ब्रह्म सन विदिवात्मा एवाहम ब्रह्मास्मी सर्व अभवत संसारात्म विज्ञाव सर्वात्म भाव से फल सिद्धवाद परब्रह्मोपदेश ध्रुवमनर्थक्यम प्राप्तम् सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि तब तो ब्रह्मोपदेश की ही व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा यदि भविष्य में ब्रह्म भाव का प्राप्त होने वाला संसारी ही अब्रह्म होते हुए अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान का सर्वरूप हो गया तो उसे संसारी जीव के विज्ञान से ही सर्वात्म भाव रूप फल प्राप्त होने के कारण की निश्चय ही व्यर्थता प्राप्त हुई पुरुषार्थ साधने तद्ज से क्वचि पुरसाधने विनियोगासारेण एवाह ब्रह्मास्मी ब्रह्मत्वनाथात ही ब्रह्मस्वे लक्षणे निर्जातक्षण ब्रह्मणी सख्या संपत्कर् पूर्व पक्ष ब्रह्म ज्ञान का कहीं पुरुषार्थ के साधन में विनियोग न होने के कारण संसारी जीव को ही मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्म भाव संपादन कराने के लिए यह उपदेश हो तो ब्रह्म का स्वरूप अच्छी तरह जाने बिना मैं ब्रह्म हूँ इस उपदेश से संसारी जीव क्या संपादन कर सकता है क्योंकि ब्रह्म के लक्षणों का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाने पर ही ब्रह्मरूपता का संपादन किया जा सकता है न अय आत्मा ब्रह्म यदक्ष ब्रह्म य आत्मा तत्सत स आत्मा ब्रह्म परम् इति तस्माद्वा विदाती ब्रह्मात्म प्रकृत तस्मास्मात्मन सहस्रशो ब्रह्मात्मशब्द सदारवगम्य नैकत्वे सर्वं अनस ह्य संपत्ते नैक व्यदयत्मा चकृतस्व दर्शयति तस्मान् दर्शय ब्रह्मत्वस ब्रह्मत्सप उत्पत्ति सिद्धांति ऐसी बात नहीं है यह आत्मा ब्रह्म है जो अपरोक्ष ब्रह्म है जो आत्मा अपहत पापमा वह सत्य है वह आत्मा है तथा ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार प्रसंग उठाकर उस इस आत्मा से प्रकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि सहस्त्रों स्तियों से ब्रह्म और आत्मा शब्दों का समाधानाधिकरण देखे जाने से इनका एक ही अर्थ है यह बात ज्ञात होती है तथा एक पदार्थ से दूसरे के भिन्न होने पर ही उसकी तद्रूपता का संपादन किया जाता है एक होने पर नहीं किंतु यह जो कुछ है सब आत्मा है यह श्रुति इस प्रकृति द्रष्टव्य आत्मा का एकत्व दिखलाती है तथा तो आत्मा के लिए ब्रह्मत्व संपादन करना उपपन्न नहीं है न चाप्य प्रयोजनम ब्रह्मोपि देशस्य गम्यते ब्रह्म वेद भवति अभयम वै जनक प्राप्त अभय ही वै ब्रह्म भवती तदा पत्तिश्रवणा संपत्ति तदा पत्ति पत्तिर्न सैत न भाव उपपद्यते इसके सिवा ब्रह्मोपदेश का कोई दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही, ही होता है हे जनक निश्चय तो अभय को प्राप्त हो गया है जो ब्रह्म को इस प्रकार जानता है वह निर्भय ब्रह्म हो जाता है इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म की प्राप्ति सुनी गई है यदि आत्मा की ब्रह्म संपत्ति विविखित होती तो उसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि एक वस्तु का अन्य भाव हो जाना संभव नहीं है वचना संपत्तिरपी ही तद्भावापत्ति सियादी चेत पूर्व पक्ष श्रुति का वचन होने के कारण ब्रह्म संपत्ति से भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो सकती है ऐसा मान्य तो न संपत्ते प्रत्ययमात्र विज्ञान से च मिथ्या ज्ञान निवर्तक्यतिरेके कारकोचा न च वचन वस्तुन सामर्थ्यजनक ज्ञापक हि शास्त्र न कारकमित स्थित स एष इह प्रविष्ट इत्यादिवाक्यसु परश प्रवेश इति मिथ्यतम स्थितम तस्माद् ब्रह्मेति न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना साधवी सिद्धांति ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि संपत्ति तो केवल प्रत्यय मात्र होती है विज्ञान तो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक होने के सिवा और कुछ करने वाला है नहीं ऐसा हम पहले कह चुके हैं शास्त्र वचन किसी वस्तु में कोई सामर्थ्य पैदा करने वाला नहीं होता क्योंकि शास्त्र केवल ज्ञापक है कारक नहीं यही वास्तविक स्थिति है वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट हुआ इत्यादि वाक्यों में परमात्मा का ही शरीर में प्रवेश निश्चय किया गया है अतः ब्रह्म यह ब्रह्म भावी पुरुष का वाचक है ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है इष्टार्थ बाधानाचवघन वदनतरम अबा्यमेक ब्रह्मेति विज्ञान सर्वनिषदि प्रतिपादयी कांडद्वप्यवधारण अवगम्यतेसन ऐदरी इति इसके शिवा यह अर्थ का बाध होने के कारण भी इससे ब्रह्मभावी पुरुष अभिप्रेत नहीं है नमक के डले के समान ब्रह्म अविचिन्न अबाह्य और एक रस है यह विज्ञान ही समस्त उपनिषदों में प्रतिपादन के लिए अभीष्ट विषय है इतुशासनम और एतावदरे खलवा मृतत्वम इस वाक्यों से इस उपनिषद के दो कांडों के अंत में निर्णय करने से भी यही ज्ञात होता है तथा उपनिषद सर्वशाखोपनिषु ब्रह्मकत्व विज्ञान निश्चित एवा बाधनम तथा यदि संसारी ब्रह्मणों आत्मा एव्वा कल्प्य बाधन सैन तथा च विरोधान असमंजस कल्पता सैत इसी प्रकार संपूर्ण शाखाओं के उपनिषदों में भी विज्ञान ही निश्चित अर्थ है वहाँ यदि ऐसी कल्पना की जाए कि ब्रह्म से भिन्न संसारी जीव ने अपने को ही जाना तो इष्ट अर्थ का बाध होगा इससे उपक्रम और उपसंहार में विरोध होने के कारण शास्त्र असंगत है ऐसी कल्पना हो जाएगी